नमस्कार आप सुन सिंध्या रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो में हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र जी हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे विशेष हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, कार्ड देखते हैं सबके दिल को जांचते हैं दिल को ठीक करने का काम कर रहे हैं तो ऐसे खूबसूरत डॉक्टर के साथ हम लोग बातें करेंगे जयपुर में ही रहते हैं अपने राजस्थान के हैं तो डॉक्टर शैले जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे मौका मिला यहाँ आने का और जो क्रियाकलाप हैं ब्रह्म कुमारी के उनको नज़दीक से जानने का मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ <laughs> बहुत बहुत बढ़िया तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हार्ट पेशेंट्स होते हैं काफ़ी समय से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें किस तरह का ध्यान रखना है अपने ऊपर या छोटा सिंपल उनके जो रेगुलर रूटीन में क्या क्या चेंजेस वो लोग कर सकते हैं उसके बारे में बताइए सर बेसिकली हम लोग हार्ट के जो ऑपरेशन हैं जिनको बाईपास कहते हैं हाँ। उनका काम करते हैं मरीज प्री ऑपरेटिवली ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद भी हमारे साथ ही रहते हैं बचाव के लिए यह है कि 45 साल की उम्र के बाद उनको हर वर्ष एक नियमित चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कबार ये अनुवांशिक चलता है हैरीडेटरी इन दैट केस अगर रेगुलर चेकअप होगा तो हम कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे दूसरी बात नमक का विशेष ध्यान रखना है और दिनचर्या को नियमित करना है अच्छा। सुबह घूमने जाना है अगर सुबह घूमने नहीं जा सके, तो इस रूटीन को शाम को फॉलो करें नहीं, नहीं। खान पान आहार बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये सब प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं इसके अलावा अगर हाइपरटेंशन डायग्नोस होता है या डायबिटीज़ है वो मरीज ज़्यादा रिस्क पे होते हैं उन मरीजों को रेगुलरली डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और ट्रीटमेंट में कोता ही नहीं बरतनी चाहिए हम ये मानते हैं कि किसी भी दवाई को हम ले रहे हैं बाद में जाएंगे ब्लड प्रेशर ना पाएंगे तो नेचुरली वो नॉर्मल आएगा क्योंकि दवाइयों का असर है इन दैट केस द ड्रग्स शुड भी कंटिन्यूड हो सकता है कुछ दवाइयाँ कम हो जाए समय के साथ तो वो अच्छा है लेकिन रेगुलर ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी जी डॉक्टर शैलेंद्र जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि एक आ, हार्ट पेशेंट्स को किन किन चीज़ों की जरूरत होती है और कैसे वो अपने आप को ठीक रख सकते हैं और साल में एक या दो बार जरूर चेकअप जरूर कराना चाहिए जिससे आप अपने आप को अपडेट कर पाएंगे और किस तरह के सिम्टम्स हैं उन सारी चीज़ों को देखकर जो है आगे का जो मेडिसिन है या कुछ चेंज करना है वो कर सकते हैं जैसे हम वर्षगांठ पे या अपनी सालगिरह पे कुछ गिफ्ट देते हैं अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए एक चेकअप कराइए तो बहुत अच्छा <laughs> सही बात आपने कहा और आशा करता हूँ आपको ये डॉक्टर साहब की अच्छी बात आपको दिन पर लगी होगी तो ज़रूर इस तरह का एक चार्ट जरूर बनाइए और उसी हिसाब से आप अपने चेकअप जो है रेगुलर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर थोड़ा देरी करते हैं तो दिक्कतें आती हैं तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग मेडिकल फील्ड में हैं इन सारी चीज़ों को देखते हैं इन फ्यूचर किन किन तरह के जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं या उसके बारे में हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताइए पहले ये होता था कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती थी जिनसे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते थे मसलन मेरी मदर हैं उनको खुद को ब्लड प्रेशर रहता था लेकिन जब भी वो दवाई लेती थी उनको पाँव में भारीपन पाँव में सूजन हो जाती थी विद द न्यू ड्रग्स ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं और वंस अ डे ड्रग हो गई है, हो गई है तो जैसे हम नाश्ता लेते हैं उसी टेबल पर या उसी जगह पर हम हमारी दवाइयाँ रख लें और उनको ले लें दूसरी बात पहले हार्ट अटैक का मतलब शोर शोट डेथ ही मानते थे हुँ, हुँ, लेकिन अब टाइमली अगर उसका डायग्नोस हो जाए तो निदान आसान है बस आपको ये करना है कि सही जगह पहुंचे अपना ई कराएं और जो भी चेंजेस हैं उनको कर लें अगर और भी ज़्यादा जाएं, तो ट्रिपल वेसल डिजीज में जिसमें अपनी हृदय की सारी धमनियाँ जो शुद्ध खून लेके जाती हैं अगर वो सारी इन्वॉल्व है तो राजस्थान में भी चारों बड़ों शहरों में इसका ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है और मरीज की छुट्टी अमूमन पाँचवें दिन हो जाती है और वो तीन महीने बाद जो भी उसके सतत कार्य कलाप है वो आसानी से कर पाते हैं तो मेडिकल फील्ड में बहुत एडवांसमेंट हुए ज़रूरत है उसको समझने की और उसको अपनाने की जी ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो ऑलोपैथिक मेडिसिन लेने से कतराते हैं क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं <laughs> तो ये एक अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है मुझे लगता है कि इन फ्यूचर हम लोग बहुत ही सहजता से बीमारियों को समझ पाएंगे और उन्हें जल्दी से भी ठीक कर पाएंगे एक और छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगा आप इस फील्ड में कैसे आए वैसे तो मेरे पिताजी वो स्वयं डॉक्टर हैं लेकिन कार्डिक फील्ड में आने का मैं श्रेय दूंगा मेरे टीचर्स को क्योंकि शुरू शुरू में ये बहुत ही क्लिष्ट लगता था वेरी कॉम्प्लिकेटेड लगता था <laughs> लेकिन टीचर्स ने उसको सरल बनाया धीरे धीरे और एक डेस्टिनी होती है भगवान ने आपके लिए सुनिश्चित कर रखा है ज़रूरत है आप मेहनत करते रहें और मेहनत से ही आगे अग्रसर हो पाएँ लेकिन सबसे ज़्यादा रोल मेरे टीचर्स का रहा जिसने इस विषय को सरल बनाया और दूसरा धीरे धीरे मेरे आसपास मेरे रिश्तेदार मेरे पड़ोसी मरीज कार्डिक लोड बहुत बढ़ रहा है हम्म हम्म तो उसको देखते हुए हमें अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है और सब जगह जरूरत है केवल वहीं पे नहीं जहाँ पे शहर है वहाँ फोकस ना होके उस चीज़ को हर जगह पहुँचाया जाए डिस्ट्रिक्ट पे एटलीस्ट हमारा बहुत अच्छा सेंटर डेवलप्ड होना चाहिए हुँ, हुँ, ऐसा मेरा मानना है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि आपने अपने इस फील्ड में कैसे आए इस बात को मैं पूछा तो आपने अपने पिताश्री को याद किया है तो उनके लिए कोई गाना अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से डेडिकेट करना चाहें तो कौन सा गाना आपको अभी याद आ रहा पापा जिस समय मेडिकल फील्ड में घुसे थे उस वक्त जो मनोरंजन का साधन था वो म्यूज़िक ही था वो आज भी जब बहुत खुश होते हैं तो बताते हैं कि कोई भी नई पिक्चर आती थी उसका पहला शो वो देखते थे <laughs> तो हेमंत कुमार मन्नाडे साहब रफ़ी साहब वो उनके फेवरेट्स में रहे हुए हैं अब वो जब भी खुश होते हैं हमारा परिवार आपस में मिलता है तो वो बहुत सारे गाने गाते हैं परिवार जन मिल आई थिंक कौन सा गाना है जो आप बताना चाहते हेमंत साहब का गाना है तुम पुकार लो तुम पुकार लो ख्वाब चुन रही है रात बेकरार है तुम्हारा इंतजार है तुम बुकार लो रात हम वक्त सर से बात है <laughs> चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद किया और आपके पिताजी सुन रहे हैं तो उन्हें भी खुशी हो रही होगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम के आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर शैलेंद्र जी हैं जिनसे बातें हो रही है और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताया हार्ट के लिए खास करके किस तरह का प्रिकॉशन आपको लेना है और आज के मेडिकल टर्म्स में जिस तरह से रिसर्च हो रहा है और पहले जो कमियाँ थी उसको दूर किया जा रहा है और एक अच्छा और सुलभ जो है मेडिकल टर्म्स को और जो है लोगों तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी जिससे हम बहुत सस्ता से उपलब्ध भी हो जाएगा और लोगों के लिए एक अच्छा माध्यम होगा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आप जयपुर गुलाबी नगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ की जो खूबसूरती है हर व्यक्ति जो है देख खुश हो जाता है तो आपके हिसाब से जयपुर जो गुलाबी नगरी है उसमें कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं आपको बहुत पसंद आता है उसके बारे में बताइए जयपुर में सबसे अच्छी चीज़ जो है मेरे सब मित्र खंड वहीं रहते हैं और धीरे धीरे जयपुर जो बीच में एक कचरे का ढेर बनता जा रहा था स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसकी सफाई चल रही है और धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे हम उन्हें रोड्स कहें वो डेवलप हो रही है और सरकार का और प्रबुद्ध जनों का ध्यान भी पार्कस को डेवलप करने में है क्योंकि अगर पेड़ हैं तो हम हैं पेड़ नहीं हैं तो हम नहीं हैं उसके अलावा लेटली गोविंद देव जी जो कि आराध्य भगवान हैं वहाँ के और भगवान श्री गणेश जी वो मंदिर आपको आत्मीय सुकून देते हैं <laughs> टूरिस्ट के हिसाब से पुराने के लिए चाहे आप उसको जंतर मंतर बोलिए लेक आ, सिटी पैलेस बोलिए या आमेर का किला बोलिए वो भी अगर कोई बाहर से आए तो कृपया जरूर देगा जी जी जी जैसे कि आज आप इस ब्रह्मकुमारी संस्थान के माध्यम से जो सबमिट एक्सपो प्रोग्राम हो रहा है जिसमें विज्ञान अध्यात्म और पर्यावरण पे बातें हो रही हैं तो आप कल से इस शस्त्र को अटेंड कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आपके भी क्या है इस विचार पर सबसे पहले तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं इस जगह आया इस जगह की अपनी ही खूबी है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है और मैं अभी से ही प्रोग्राम बनाने गूँ कि मेरे को बाद में कब आना है और सेशंस अटेंड करने हैं लेकिन ये जो थीम है ये जो सब्जेक्ट है ये आज के युग में स्पेशली जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ता जा रहा है और हम लोग बाकी सब चीज़ें जो कि हमारा पिलर्स थे उनसे दूर होते जा रहे हैं तो आध्यात्म का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है कल डॉक्टर डौक साहब डॉक्टर एस के गुप्ता सर का लेक्चर अटेंड किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि हार्ट पेशेंट्स कैसे मेडिटेशन से अफॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिज्म अपने हार्ट को ठीक रख सकते हैं क्योंकि वो जो तरंगे होती हैं वो आप ही को नहीं आपके एनवायरनमेंट को भी इन्फ्लुएंस करती है दूसरा अगर पेड़ हैं तो बारिश है बारिश है तो अन है और अन है तो हम हैं ये सारी चीज़ें हम बैक ऑफ माइंड रखते हैं लेकिन आज की हापादापी की ज़िंदगी में शायद हम इन्हें भूल जाते हैं उनको याद करना और मोर इम्पॉर्टेंटली एज अ पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू दोसाइटी ये बहुत ज़रूरी है जिसको इसलिए जो विषय है ये बहुत ही अच्छा है और इस बारे में अगर सब लोग मिल एक लेवल पर प्रयास करेंगे और एक एक करके हम बन जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस चीज़ पर विजय पा लेंगे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताई यहाँ आकर आपको जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपने प्लान भी किया कि नेक्स्ट विजिट कब मैं करूं तो चलिए आपको अच्छा लग रहा है ये भी एक अच्छी बात है और एज ए साइंस के विद्यार्थी आप हैं तो इन सारी चीज़ों को देखकर जैसे कि अध्यात्म और विज्ञान ये दोनों का अगर मिलाप हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और जिस पर्यावरण की हम लोग बातें कर रहे हैं वो शायद अपने आप ही सुलझ जाएगा जब तक हम लोग दोनों अलग हैं साइंस और विज्ञान को अलग अलग मानते हैं तब तक पर्यावरण में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते रहेंगे लेकिन एक बार हम लोग मिलकर काम करेंगे मिलकर काम करने से शक्ति बढ़ती है और सामाजिक जो रूपरेखा है उसको देखकर कर सर्व के कल्याण के लिए सोच सकते हैं अब अलग होने से व्यक्ति अकेला अपने बारे में स्वार्थ के बारे में सोचता है तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी मुझे यहाँ पर जो बातें हो रही हैं और आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को सही ढंग से समझ पा रहे हैं और जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे रेडियो के बहुत सारे लिसनर्स अभी आपको सुन रहे हैं और एज ए डॉक्टर आप उन्हें क्या बताएंगे एक मैसेज के तौर पे स्वस्थ रहें स्वच्छ रहें और अपनी दिनचर्या को इस प्रकार करें कि आपको कम से कम दवाई लेनी पड़े और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और आपका ये जो दिन है ये मंगल हो आने वाला वर्ष और तमाम आपकी उम्र अच्छी रहे <laughs> चलिए आखिर में मैं चाहूँगा कि एक आप गीत से हम लोग इस पूरे एपिसोड को समाप्त करते हैं तो आपका पसंदीदा गीत कौन सा है उसकी लाइन गुन गुनगुनाइए है। uh, कहते हैं स्काई इज द लिमिट तो जब हम कॉलेज में रहते थे तो <laughs> हमारा जो थीम सॉन्ग होता था जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ जिंदगी में जीत जाऊँ बस इतना सा ख्वाब है धन्यवाद <laughs> चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने डॉक्टर शैलेंद्र जी से बात की और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया आशा अच्छा करता हूँ कहीं ना कहीं आपको उनकी बातें जो है अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसे अपने जीवन में अप्लाई करें और दूसरों तक इस बात को पहुँचाइए दूसरों को भी ये बातें सुनाइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सदा मस्त रहे खुश रहें हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर शैलन्द्र जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहोकर रहा रहो मेरी लगे हीरे मोती दे मन जा ऐ खुदा